अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में भाष्कर भगवान ने विद्यते हृदय ग्रंथी शब्द का व्याख्यान करते हुए हृदय ग्रंथि पदार्थ बताया बुद्धिश्रित काम हृदय ग्रंथि शब्दित जो इच्छा है काम वह अंतकरण आश्रित है ऐसा सुना तो तार्किकों को अच्छा नहीं लगा इसलिए वे यहाँ पर आत्माश्रित काम को मानने वाले पूर्व पक्षी बनकर के सामने आए और अपना पक्ष रखा हृदय ग्रंथी शब्दित आविद्यादि को अंतकरण आश्रित मानेंगे कामाश्रित मानेंगे क्या बुद्धि आश्रित मानेंगे आत्माश्रित नहीं मानेंगे तो ये ये अनुपत्तियाँ होगी युक्ति विरोध तथा श्रुति विरोध ये बता दिया गया तार्किकों के द्वारा इसलिए तार्किकों ने उपसंहार करते हुए कहा कि युक्ति तथा श्रुति विरुद्ध इस भाष्य का अर्थ समझना बड़ा कठिन है ये उपसंहार वाक्य में कहा गया कि तस्मात भाष्यस्य सम्यक अर्थम पश्याम तो तार्किक कह रहे हैं तस्मात तस्मात्नी युक्ति श्रुति विरोधात, युक्ति विरोध श्रुति विरोध इस वाक्य में होने से भाष्य का सम्यक अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा हमें अर्थ में सम्यकता मानी जाती है निर्दोषता तो यहाँ तो युक्ति विरोध श्रुति विरोध रूप दोष ही हैं, तो इसलिए निर्दोष भाष्य हो भाष्यार्थ होगा यह प्रतीत नहीं होता इस प्रकार का तार्किक पक्ष प्राप्त होने पर उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भास्कर भगवान ने अभी हृदय ग्रंथि को बुद्धिश्रित जो बताया यह उचित ही बताया अनुचित नहीं बताया उचित का अर्थ युक्ति युक्त युक्ति अविरुद्ध युक्ति का विरोध हृदय ग्रंथि पदार्थ को बुद्धिश्रित मानने पर नहीं होता है और श्रुति विरोध भी, भी नहीं है इसलिए भाष्य का अर्थ तो सम्यक ही है उसे अपना पूर्वाग्रह छोड़ करके केवल श्रुत्यर्थ जिज्ञासु बनकर के भाष्य का अर्थानुसंधान करेंगे तो भाष्य भी निर्दोषी प्रतीत होगा सदोष नहीं है इसे उच्चते इत्यादि से आनंद जी कह रहे हैं हाँ तो पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उच्चते से सिद्धांत प्राप्त हो रहा है और उच्चते इत्यादि की अवतरण रूप टिप्पणी है नौ नंबर में उसे देखिए बुद्धि धर्मस्य कामस्य से आत्मनि आरोपित अनतया तद बुद्धितात्त्म्य ग्रंथिवष्यकार अभिप्रेत काम से ग्रथिव तो साक्षात्व जिहास आशयन सामधत्ते उच्यत तो ये कहते हैं बुद्धि धर्म से जो हमें दुख पहुंचा रहा है वह हमारे दुख का कारण जो काम है इच्छा है वह हमारा धर्म नहीं है बुद्धि का धर्म है बुद्धि का धर्म काम अपना कार्य जो दुख है वह तो उत्पन्न करेगा जहां वो रहता है वहां पर अग्नि जहां जल रहा है वहां पर औष्ण्य प्रकट करेगा अग्नि जल रहा हो 10-20 किलोमीटर दूर पर और यहां थोड़ी उसकी गर्मी लगेगी तो कार्य कारणम भाव होता है समानाधिकरण पदार्थों में तो काम है बुद्धि और दुख हो रहा है उस काम का जो कार्य है दुख हमें यानी आत्मा में इसलिए मानना पड़ेगा जहाँ दुख हो रहा है वहां पर भी काम है और वो दुख का हेतु है तो बुद्धि में आरोपित होता है आत्मा में और आत्मा में आरोपित काम ये दुख का कारण है अनर्थ का कारण है ये कह रहे हैं कि बुद्धि धर्मस्य बुद्धि का जो धर्म है कौन काम वह आत्मनि आरोपित सेव जब आत्मा में आरोपित होता है तो अनर्थ तया वो अनर्थ का हेतु है दुख का कारण है वो दुखी कर देता है इसलिए तद आरोप निमित्त यानी बुद्धि के धर्म दुख के कारणभूत काम के आरो आत्मा में आरोप का जो निमित्त है वो निमित्त होगा बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग संसर्गा आत्मा का बुद्धि के साथ जब संसर्ग होगा तो बुद्धि के धर्म का बुद्धि से संश्रिष्ट संश्लिष्ट आत्मा में आरोप होगा तो वो है बुद्धि के धर्म काम के आरोप का निमित्त कौन बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्गाध्यास उसे कहा जाता है तादात्म्य बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य जब होता है तो धर्मी पूर्वक धर्माध्यास होता है ये धर्म अध्यास हुआ बुद्धि का आत्मा में स्वरूप स्वरूपाध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है बुद्धि स्वरूपतः तो भी अध्यस्त है और आत्मा के साथ उसका संबंध भी त्म्य संबंध भी अध्यस्त है और आत्मा का स्वरूप तो अनध्यस्त है इसलिए सत्य है और केवल अपने में अध्यस्त बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध मात्र आरोपित है हाँ इसलिए संसर्ग अध्यास है केवल संबंध मात्र आत्मा का बुद्धि के साथ भ्रांति से प्रतीत हो रहा है स्वतः तो असंग ही है और अविद्या से बुद्धि से संस्लिष्ट प्रतीत होता है वो है संसर्गाध्यास तो आत्मा का बुद्धि के साथ संसर्गाध्यास और बुद्धि का आत्मा के साथ स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास इनको कहा जाता है धर्मी अध्यास और धर्मी अध्यास होने पर धर्मों का भी परस्पर अध्यास होता है बुद्धि रूप धर्मी के काम रूप धर्म का आत्मा में आरोप ये है बुद्धि के धर्म का आत्मा में अध्यास और आत्मा के सत्वादि धर्मों का बुद्धि में आरोप वो है आत्मधर्म का बुद्धि में आरोप धर्मा, धर्माध्यास तो ये जो बुद्धि का, का कामरूप धर्म है वह आत्मा में आरोपित हो तो दुखी करता है बुद्धि में मात्र आत्मा देखे कि बुद्धि में कामना है इच्छा है और कामना की आश्रयभूता बुद्धि से मैं अलग उसका दृष्टा हूँ ऐसा अपने आप को देखे तो दुखी नहीं होगा वो बुद्धि आश्रित काम बुद्धि के दृष्टा को दुखी नहीं करेगा लेकिन जब बुद्धि का दृष्टा बुद्धि के साथ आविद्यक तादात्म्य कर लेता है और फिर बुद्धि का काम रूप धर्म आत्मा में आरोपित होता है तो वह फिर आरोपित तो कामना वाला जो आत्मा है भोक्ता बन जाता है वो दुखी हो जाता है जब तक उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी प्रयत्न करेगा इच्छा के विषय को प्राप्त करने के लिए फिर इच्छा का विषय प्राप्त हुआ तो कुछ समय सुख होगा और फिर उसकी परिरक्षा के लिए चिंतन होता रहेगा योगक्षेम की चिंता करता रहेगा यही दुख दुख है तो आत्मा में आरोप का निमित्त है आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य और हृदय ग्रंथी शब्द का मुख्यार्थ वह आत्मा के आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य जो आत्मा में काम के आरोप का निमित्त है वही हृदय ग्रंथि पदार्थ है भाष्यकार भगवान के दृष्टि में विद्यते <coughs> हृदय ग्रंथि श्रुतिस्थ हृदय ग्रंथि बुद्धि के साथ आत्मा का आविद्यक तादात्म्य संसर्ग है वो मुख्य अर्थ है हृदय ग्रंथी शब्द का और उसी के कारण हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धि के साथ तादात्म्य संसर्ग से ही काम आत्मा में आरोपित होता है बुद्धि का धर्म और फिर आत्मा दुखी हो जाता है इसलिए उसे आत्माश्रित काम को कहा जा रहा है क्या नाम बुद्धि कहा जा रहा है वस्तुतः बुद्धि है और हृदय ग्रंथि शब्द के अर्थ के रूप में उसको इसलिए कहा जा रहा है ये आत्मी था था। नहीं बुद्धि तादात्म्य तादात्मपन्न जो आत्मा वो, वो दुखी होता है बुद्धि के धर्म काम सुख दुख इनको अपने में आरोपित करके ये हैं सब बुद्धि के यानी अंतकरण के धर्म इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब आत्मा में नहीं होता वेदांत मत में बुद्धि में होता है और बुद्धि के ये इच्छा सुख दुख धर्म हैं वह बुद्धि के साथ तादात्मापन्न आत्मा में आरोपित होते हैं और आरोपी तो सुख दुखादि मान आत्मा होता है सीधे सीधे आत्मा में नहीं होता है भ्रांति से आत्मा में आरोपित तो होते हैं और भ्रांत आत्मा मान लेता है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ बुद्धि के साथ तादात्म्य करके हाँ तो फिर बुद्धि में ही दिखेंगे आत्मा जो है बुद्धि के धर्मों से दूर ही रहेगा और असंश्लिष्ट ही रहेगा दृश्य के धर्म से युक्त दृष्टा नहीं होता जब तक दृश्य के साथ तादात्म्य नहीं करता तादात्म्य कर लेता है अज्ञानवशात तो फिर दृश्य के धर्म अपने में देखता है तो बुद्धि को अपना स्वरूप समझने वाला बुद्धि के साथ तादाद में कर लिया तो मान लेता है कि मैं ही बुद्धि हूँ और फिर बुद्धि के धर्म अपने धर्म समझेगा वो दुखी होगा कामना ग्रस्त भी होगा ये कह रहे हैं स्वतः वह सुखी दुखी कामना आदि वाला नहीं है तो बुद्धि धर्मस्य कामस्य आत्मनि आरोपित अनर्थतया वो आत्मा में आरोपित होता है तो दुख का निमित्त बनता है इसलिए तद आरोप निमित्तस्य बुद्धि के धर्म काम के आत्मा में आरोप का निमित्त जो बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य है वही ग्रंथी है यानि हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ है मूल मंत्रस्थ विद्य हृदय ग्रंथी यहाँ पर हृदय ग्रंथी शब्दार्थ है आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास अध्यासात्म्य जिसके कारण फिर बुद्धि के धर्म आत्मा में प्रतीत होते हैं बुद्धि से संबंध आत्मा का होने से प्रतीत हो रहा है इसलिए वो हृदय ग्रंथी हैं आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध तो बुद्धि बुद्धितादात्म्य सेव ग्रंथित्वम भाष्यकार अभिप्रेतम भगवान भाष्यकार को श्रुतिस्थ हृदय ग्रंथि पदार्थ के रूप में सीधे काम अभिप्रेत नहीं हैं अपितु काम का निमित्त बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य ये हृदय ग्रंथि पदार्थ के रूप में अभिप्रेत है फिर भाष्य में तो हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ काम किया है बुद्धाश्रय काम है। ये कहा है ऐसा यदि तार्किक कहेंगे तो उसका भी अभिप्राय बताया जा रहा है आशय बताया जा रहा है कि कामस्य वचनम तु काम से ग्रंथिव साक्षात्थिहाभिप्राए भाष्य में मूल मूलश्रुतिस्थहृदय शब्द का ही तो अर्थ भाष्कर भगवान ने बुद्ध्याश्रय काम ये किया है तो फिर काम को क्यों ग्रंथि बता हृदय ग्रंथि पदार्थ बता ऐसा यदि तार्किक पूछेंगे क्योंकि भाष्यकार का अभिप्राय तो हृदय ग्रंथि शब्द से बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य है तो क्यों काम अर्थ किया बुद्धि के साथ आत्म तादात्म्य हृदय ग्रंथी है यही करते अर्थ काम या अर्थ क्यों किया तो कहते हैं कामस्य से ग्रंथित्वचन काम को हृदय पदार्थ बताने वाला जो वाक्य है वचन है कथन है वह इस अभिप्राय से हैं कि कामस्य साक्षात अनर्थत्वेन जिहासी जिहासित्व अभिप्रायम बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य होने मात्र से दुख नहीं होता दुख का वो निमित्त है लेकिन साक्षात वो दुख का कारण नहीं है वो काम का काम है कारण साक्षात्कार परम्पराया वो तादात में दुख का कारण है साक्षात कारण यदि दुख का देखा जाए तो आत्मा में आरोपित काम है तो साक, साक्षात अनर्थत्व काम में होने से और काम में हेयत्व बोधन की अभिप्राय बोधन के अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने काम को ही ग्रंथि बताया लेकिन मुख्य रूप से ग्रंथि तो है काम के आत्मा में आरोप का निमित्त भूत तादात्म्य बुद्धि के साथ आत्मा का वो काम पदार्थ है क्या ग्रंथी पदार्थ है और लेकिन वो साक्षात दुख का कारण नहीं है साक्षात दुख का कारण तो है काम और वह जिहासितव्य है त्याज्य है ये दिखाने के लिए उसे भी ग्रंथि कहा क्योंकि यहाँ पर ग्रंथि का नाश हृदय भिद्यते हृदय ग्रंथी शब्द से बताया जा रहा है और हमें तो जो हमारे दुख का कारण है उसका नाश अभिप्रेत है तो दुख का तो साक्षात कारण है काम आत्मा में आरोपित काम इसलिए उसका त्याग उसमें त्याज्यत्व, तब ज्ञापित होगा श्रुति जिसे त्याज बता रही है हृदय ग्रंथि को त्याज्य बता रही है किसका भेदन यानी नाश होता है ब्रह्म ज्ञान से तो हृदय ग्रंथि पदार्थ का और हृदय ग्रंथि पदार्थ बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य इतना मात्र बताएंगे तो दुख के हेतु के रूप में हमारी बुद्धि में सीधे सीधे आत्मा का बुद्धि के साथ संसर्ग उपस्थित न होकर के काम उत्पन्न होता है दुख हेतुत्व रूपेण वह त्याज्य है इसलिए गीता में भगवान ने कहा नित्य वैरी है ज्ञानिनो ज्ञानियों का नित्य वैरी है ज्ञान ज्ञानी ज्या, क्या है उस लोग ये काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है अज्ञानी को तो जब आता है चित्त में उस समय मित्रवत लगता है उसका परिणाम सामने आने पर लगता है कि ये तो हमारा शत्रु था लेकिन ज्ञानी को हमेशा शत्रु के तरह ही दिखता है विवेकी को विधि एनम यह वैरिणम ये जो है वैरी वो तो विधि एनम यह वैणम यानी विवेकि का नित्य वैरी है ज्ञानी का नित्य वैरी है ऐसा एक गीता में श्लोक आता है काम का विशेषण है नित्य वैरीम ऐसा है हाँ ज्ञानिनो नित्य वैरिन ये तो अंतिम पाद हैं तो वैरी होता है कभी भी जिसका वैरी है उसे सुखी नहीं देखना चाहता ऐसा ही व्यवहार करता है जिससे वह हमेशा दुखी बना रहे ऐसा ही आचरण करेगा तो विवेकी का नित्य वैरी विवेकी को हमेशा दुख पहुँचाने वाला तो काम है तो विवेकी की वैरित्व तो बुद्धि जिसमें है उसका नाश विवेकी को अभिप्रेत होता है उसका भेदन अभिप्रेत होता है और उसका भेदक ब्रह्म ज्ञान है नाशक ऐसा यदि बताएंगे तो नित्य वैरी का नाश का साधन ब्रह्मज्ञान है यह विवेकी के सामने शास्त्र बताएगा तो विवेकी की प्रवृत्ति आत्मज्ञान के साधनों में होगी उस दृष्टि से भाष्कर भगवान ने काम को भी कह दिया कि हृदय ग्रंथि यही है तो हृदय ग्रंथ के नाश के हेतु हेतुभूत उसमें ब्रह्म ज्ञान में विवेकी प्रवृत्त हो जाएगा क्योंकि बुद्धि के साथ आत्मतादात्म्य जो वास्तविक हृदय ग्रंथी पदार्थ हैं उसमें सहसा शत्रुत्व तो बुद्धि नहीं है क्योंकि वो साक्षात दुख का कारण नहीं है तो उस दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने हृदय पदार्थ बुद्ध्याश्रय काम है करके कहा ये लिखा कि कामस्य से ग्रंथिवन साक्षात अनर्थत्वेन जिहासी जिहासितत्व अभिप्रायम उसमें जिहासी तत्व दिखाने के लिए इति न समाधते ये अभिप्राय रख करके टीकाकार तार्किकों के शंका का समाधान करते हैं इत्यादि से तो टीका में टीकामे चितिंत्र अनादी अनिर्वाच्या अविद्या चैतन्यम अवचिद्य स्वाविन्नचैतन्य बुद्ध्यादितात्म्यूपेण विवर्तते विवर्तते का कर्ता है अविद्या अविद्या विवर्तते विवर्तते शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना परिणमते परिणत होती है अविद्या विवर्तते यानी परिणमते अविद्या का परिणाम है त्रिगुणात्मिका अविद्या का परिणाम है बुद्धियादि और बुद्धियादि के साथ संसर्ग आत्मा का तादात्म ये अविद्या का विवर्त कार्य नहीं है परिणामात्मक कार्य है इसलिए विवर्तते शब्द टीका में परिणमते इस अर्थ में है ये समझना छह नंबर टिप्पणी में इसलिए टिप्पणी कार लिखा है कि विवर्त यानी परिणमते तो अविद्या विवर्तते का अर्थ निकलेगा अविद्या परिणमते परिणत होने वाली अविद्या किस रूप से परिणत होती है इसे दिखाने के लिए कहा कि बुद्धि बुद्धियादि त्म्य रूपेण बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण तो बुद्धियादि के रूप में भी और बुद्धियादि के साथ आत्मा के तादात्म्य रूप से भी ऐसा लगाना इसलिए छ नंबर टिपने में टिपने कार लिखा है इति, यानी बुद्धियादि रूपेण और तत्म्य में से विवर्तते ने परिणमत्य तो आविद्या स्वयं ही पहले सूक्ष्म भूतों के रूप में परिणत होती हैं फिर सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से बुद्धि रूप से परिणत होती हैं अलग अलग भूतों के सत्वगुण से ज्ञान इंद्रिय के रूप में परिवर्तित होती है और सम्मिलित रजोगुण से प्राण रूप से परिणत होती है अलग अलग सूक्ष्म भूतों के रजोगुण से अलग अलग कर्म इंद्रिय के रूप में परिणत होती है और इन सब का समूह शरीर कहलाता है तो ये हुआ बुद्धियादि रूप से अविद्या का परिणाम सूक्ष्म भूतों द्वारा अविद्या परिणत हुई बुद्धिदि रूप से और फिर ये जो अर्थात अर्थाध्यास हुआ बुद्ध्यादि इन बुद्धियादि के साथ अधिष्ठानभूत आत्मा का तादात्म्य वो तादात्म्य भी कोई तत्व नहीं है अविद्या का ही परिणाम है तादात्म्य ने संबंध वो भी एक वस्तु है न पदार्थ है ना वो अविद्या का ही परिणाम है जैसे बुद्धि पदार्थ है ऐसा बुद्धि और आत्मा का आपस में संसर्ग वो तादात्म्य संसर्ग है वो भी एक पदार्थ है संबंध वो भी अविद्या का ही परिणाम है तो अविद्या बुद्धि आदि रूप से भी परिणत हो गई और बुद्धि आदि के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध उस रूप से भी परिणत हुई ये अविद्या बुद्धियादि तादात्म्य रूपे न विवर्तते इस वाक्य का अर्थ निकलेगा अविद्या बुद्धियादि रूप से परिणत होती है और बुद्धियादि के साथ आत्मा के तादात्म्य संबंध रूप से भी अविद्या ही परिणत होती है वो जो परिणत होने वाली अविद्या है बुद्ध्यादि रूप से उसके विशेषण हैं तीन अविद्या के तीन विशेषण हैं चितंत्रा एक विशेषण है दूसरा अनादि और तीसरा अनिर्वाच्य ऐसे तीन विशेषण हैं अविद्या के अविद्या कैसी है तो सांख्यों के तरह स्वतंत्र सत्तावती नहीं है जैसे सांख्यों की प्रकृति कहो या प्रधान कहो स्वतंत्र है ऐसे वेदांत की अविद्या स्वतंत्र नहीं है वह तंत्र है का मतलब चिदाश्रित है और उसका विषय भी चित ही है इसलिए वेदांत विचारक कहते हैं कि आश्रयत्व विषयत्व विषयत्वभागिनी चितिरव केवला चिति यानी चैतन्य परमात्मा ब्रह्म उसे चिति कहा जाता है ची धातु हैं चीति ने धातु हैं उससे ही ओखी प्रत्यय होकर के बन जाता है चीति शब्द का अर्थ निकलता है चेतन तो चेतन ही अविद्या का विषय भी है अविद्या किस विषय का है अविद्या ने अज्ञान अज्ञान स विषय होता है उसका कोई न कोई विषय होता है तो अज्ञान का विषय कौन है कहते चिति ने चेतन और आश्रय कौन है तो आश्रय भी चेतन है इसलिए चित तंत्रा शब्द का अर्थ ये करना चिद उपादाना ऐसा नहीं जैसे घट मृत तंत्र हैं मृत तंत्र का मतलब है मृति का उपादानक है कार्य कारण के अधीन होता है मिट्टी उसका उपादान कारण है ऐसे चित्तंत्र है का अर्थ चिद उपादानक है अविद्या ऐसा नहीं समझना अपितु चित तंत्रा शब्द का अर्थ समझना कि चिद विषयक चिदाश्रित अविद्या का विषय भी चेतन है और आश्रय भी चेतन ही है चेतन यानी ब्रह्म तो ब्रह्म विषयक ब्रह्माश्रित अविद्या ये चित्तंत्रा विशेषण बता रहा है कि अविद्या ब्रह्म विषयनी है और ब्रह्माश्रित है अने ब्रह्म की ही सत्ता से सत्ता होती है ब्रह्म में ही अध्यस्त है ब्रह्माश्रित का अर्थ ब्रह्म में कल्पित है और उसका विषय भी ब्रह्म है ब्रह्म विषय नी ब्रह्म में कल्पित अविद्या ये चित तंत्राश अविद्या का अर्थ निकलेगा तो वह कार्य रूपा नहीं है ये दिखाने के लिए कहते अनादि मूल अविद्या है तो मूल अविद्या को दिखाने के लिए एक विशेषण हुआ अनादि चित्तंत्रा है और वो अनादि है अनादि ब्रह्म भी है अनादि ये अविद्या भी है अविद्या को ही गीता में प्रकृति शब्द से कहा इन दोनों को अनादि बताया प्रकृति पुरुष विध्यनादि उभाव भी तेरहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रकृति यानी अविद्या और पुरुष इन दोनों को भी अनादि समझो विधि का समझो जानो ये दोनों अनादि हैं अनादि होते हुए भी ब्रह्म के तरह अबाध्या नहीं है तो हम्म तो ये कहते हैं चित्तंत्रा का अर्थ करते हैं, हैं तीन नंबर में चिदाश्रय विषया नतु तो तद उपाधान और अनादि कहाँ तो ये यानी अनादि होने से ओ अत्यंत उच्छेदो नूचयन आह का मतलब ये शंका नहीं कर सकते जैसे पहले कहा कि बुद्धि को अनादि समझोगे कि शादी समझोगे और यदि शादी है तो फिर उसका कारण कौन है ब्रह्म को साक्षात कारण मानोगे तो फिर कारण के उच्छेद से कार्य का उच्छेद ये अत्यंतिक नाश माना जाता है टीका में आया था बुद्धि को सादी मानने पर इस पक्ष में ऐसे आविद्या यदि अनादि है ब्रह्म उपादानक नहीं है अनादि होने से उसका कोई कारण नहीं है तो उपादान कारण से कार्य की निवृत्ति या अत्यंतिक निवृत्ति मानी जाती है वो कार्य की निवृत्ति आत्यंतिक और यहाँ तो ये यह अनादि होने से कार्य रूपा न होने से वह कारण के नाश से निवृत्ति होगी उसकी आत्यंतिक निवृत्ति इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती उसका तो स्वरूप ही निवृत्त होगा आगे कहते हैं कि अनादि हैं और अनिर्वाच्य क्यों है ये अनिर्वाच्य बताया उसे तो अनिर्वाच्य के विषय में कहते हैं पास नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार की तथात्वेपी न ब्रह्मवद अबाध्या किन्तु ज्ञान बाध्या अनिर्वाच्य शब्द से इसको लेना कि तथात्वेपी का अर्थ है अनादित्वेपी अनादि मानेंगे तो फिर उसका तो नाश नहीं होगा तो अनंत तो कहते हैं ब्रह्म के तरह वह अनंत नहीं है ज्ञान नाश्या है ये दिखा रहे हैं ब्रह्म तो अनादि भी है अनंत भी है अविद्या अनादि है शांत है और उसका अंत करने वाला एक ही साधन है वो है ज्ञान इसलिए ज्ञान बाध्यत्व है उसमें ये दिखाने के लिए अनिर्वाच्य ये विशेषण है अनिर्वाच्य का अर्थ है मिथ्या है मिथ्या होने से बाध्या है अनादित्य रूपेण कल्पित है इसलिए ये आगे भी उसी के साथ जोड़ना तथात्वि न ब्रह्मवध अबाध्या किंतु ज्ञान बाध्या इति संभावयती अनिर्वाच्यती टिप्पणी में इसमें वो जगह होते हुए भी उस लाइन में नहीं लिखा हमारी पुरानी पुस्तक में होना चाहिए था ज्ञान बाध्यती इसी पंक्ति के साथ इसको भी लिखना वो दूसरी पंक्ति में लिखा है, है उसी का संभावयती ज्ञान बाध्या इति संभावती अनिर्वाच्य इसको एक साथ जोड़ना आगे हैं ये तीन विशेषण हो गए ना एक तंत्रा इस विशेषण ने बताया कि वह स्वतंत्र नहीं है अनादि इस विशेषण ने बताया कि वह कारण नाश से नष्ट होने वाली है ऐसा नहीं स्वयं कार्य रूपा न होने से तो फिर उसका स्वरूपत ही उच्छेद हो जाता है बाध उच्छेद है बाध और वो होगा ज्ञान से कारण के नाश से नाश ऐसा नहीं क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है अनादि है और अनादि होने से फिर अनाशा होगी ऐसा नहीं ये दिखाने के लिए अनिर्वाच्य विशेषण हुआ तो इन तीन विशेषणों से युक्त जो अविद्या है चिदधीन अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वह बुद्धि रूप से और बुद्धि के साथ आत्मा के तादात्म्य रूप से परिणत होती है ये एक अविद्या विवर्तते तो वो उसमें वो जड़ है तो ये कहाँ से सामर्थ्य आया परिणत होने का तो कहा स्वावचिन्न ये लिखा है ना स्वावचिन्न चैतन्य चैतन्यम अवचिद्य स्वाविन्न चैतन्य बुद्धितादात्म्य रूपेण तो इसमें ये अविद्या क्या करती है कि चैतन्य को अवचिन्न कर देती है चैतन्य विषयक चैतन्याश्रित अविद्या चैतन्य को अवचिन्न करके क्या करती है फिर कि बुद्धियादि रूप से और बुद्धियादि के साथ आत्मा के तादात्म रूप से परिणत होती हैं वह उसमें स्वतः सामर्थ्य नहीं इस रूप में परिणत होने का लेकिन स्वावचिन्न जो चैतन्य है उसकी महिमाश है ये दिखाने के लिए ये लिखते हैं छः नम्बर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा न कि अवच्छेद्य महिम्ना अंत विवर्तते का अर्थ कर दिया परिणमते और परिणमते का अर्थ कर दिया परिणमते के बाद में लिखा अवच्छेद्य महिम्ना छ नंबर टिप्पणी में है अवच्छेद्य महिम्ना अवच्छेद्य है अविद्या से अवच्छेद्य चैतन्य और उसकी जो महिमा है महत्ता है सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से वह परिणत होती है यानी अपने से अवच्छिन्न चैतन्य की सन्निधि रूप प्रेरणा से वह जड़ होने पर भी बुद्धियादि रूप से परिणत होने में प्रवृत्त होती है है तो जड़ में स्वतः कोई परिवर्तन नहीं होता बिना चेतन की प्रेरणा के तो अविद्या से अवच्छिन्न चैतन्य की सन्निधि रूप प्रेरणा से अविद्या बुद्धिदि रूप से परिणत होती है यह अर्थ निकलेगा इसे समझाने के लिए एक नंबर में ही दृष्टान्त बताया अवच्छेद्य की महिमा यानि सामर्थ्य से अवच्छेदक कार्य कर हो जाता है इसे समझाने के लिए कहा कि जैसे शब्द तो गुण है आकाश का लेकिन भेर आदि में भी प्रतीत होता है वो कहाँ से आता है तो आदि जो है भेरी कहते हैं नगाड़ा को तो नगाड़ा अपने से अवचिन्न जो आकाश है तदगत जो शब्द है, हैं स्वावच्छिन्न आकाश की महिमा से अवच्छेदक भेरी भी नगाड़ा भी शब्दवान हो जाता है जब बसता है तो शब्द निकलता है उससे वो कहाँ से निकल रहा है तो अवच्छेद्य की महिमा से इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत हैं छः नंबर टिप्पणी में ही यथा स्वावच्छेद्य आकाश महिमना भैर्यादय शब्दाते तद्वत इसमें भूर्यादय छपा है भैर्यादय होना चाहिए पुराने पुस्तक में भू हैं भैरियादय भेरी नगाड़ा और आदि शब्द से वीणा आदि लीजिए वो जो हैं, डमरू वीना आदि ये सब बसते हैं शंख आदि बसते हैं वह स्वावच्छिन्न आकाश की महिमा से उनमें शब्द होता है ऐसे आविद्या से अवच्छिन्न चेतन की महिमा से अविद्या बुद्धियादि तथा बुद्धि के साथ आत्मा के तादात्म्य रूप से परिणत हो जाती है तो चित्त तंत्रा अनादि अनिर्वाच्या अविद्या चैतन्य अवच्छिद्य स्वावच्छिन्न चैतन्य बुद्धियादि तादात्म्य रूपेण विवर्तते ये पंक्ति हुई आगे कहते हैं कि ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त तो अंगीकारा तृत्तौ तदुत्थयग्रंथिभेदुच्य भिदे हृदयग्रंथि ये जो श्रुति है ये श्रुति कह रही है कि ब्रह्म से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि पदार्थ क्या है आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य ये हैं हृदय ग्रंथि पदार्थ और इस हृदय ग्रंथि पदार्थ की निवृत्ति ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर हो जाती है तस्मिन् दृष्टे परावरे हृदय ग्रंथि भिद्य थे ये कहा जा रहा है तो ये हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता है ये कह रहे हैं वो कैसे तो कहते इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्या है अनिर्वाच्य होने से अविद्या अनिर्वाच्य शब्द विशेषण ने बताया था ना कि वह ब्रह्मज्ञान निवर्त्या है उसमें ज्ञान निवर्तित्व तो है और उस ज्ञान निवर्त्य अविद्या के ब्रह्मज्ञान से निवृत्त हो जाने पर अविद्या का जो कार्य है ब्रह्मज्ञान निवर्त्य अविद्या का कार्य हृदय ग्रंथि पदार्थ हुआ इसलिए उसमें परिणाम परिणामी भाव बताया है अविद्या है परिणामी कारण और बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य जो हृदय ग्रंथि पदार्थ है वो है अविद्या का परिणामात्मक कार्य तो परिणामी उपादान कारण अविद्या ब्रह्मात्मता साक्षात्कार से जब निवृत्त होगी तो कारण परिणामी कारण रूपा अविद्या के निवृत्त होने से उसका परिणाम बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य वो भी निवृत्त होगा और वो है कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति अत्यंतिक निवृत्ति और वो हुआ ब्रह्म ज्ञान से भेद, भेदन नाश ये भिद्यते हृदय ग्रंथि ये जो श्रुति वाक्य है ये ये बता रहा है कि हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धि के साथ आत्मा के तादात्म्य का परिणामी उपादान कारण अनिर्वाच्य अविद्या ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होने से हृदय ग्रंथी शब्दित उसका कार्य बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य वो भी निवृत्त हो जाता है वही हृदय ग्रंथी है उसका अत्यंत उच्छेद होता है भेदन होता है ृदय ग्रंथ थी यह श्रुति बता रही है ये टीकाकार ने कहा कि अविद्याया ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त्य रूप अंगीकारात् ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त्य रूप है अनिर्वाच्य रूप इसलिए अनिर्वाच्य विशेषण है अनिर्वाच्य कहो या ब्रह्मात्मता साक्षात्कार निवर्त्य रूप का एक ही बात है अंगीकारात तन तो ब्रह्म ज्ञान से अनिर्वाच्य अविद्या रूप कारण के निवृत्त होने से तदउत्थ यानी अविद्या से उत्पन्न हुआ जो हृदय ग्रंथि पदार्थ है बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य ये हृदय ग्रंथि पदार्थ है और वो तदुत्थ हृदयग्रंथि भेद वो हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से कारण के निवृत्ति से हृदय ग्रंथि का भेद यानी नाश ये श्रुत्या उच्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि श्रुति के द्वारा बताया जाता है ये तो श्रुति का तात्पर्य टीका कारण बताया विद्यते हृदय ग्रंथि ये श्रुति ये बता रही है कि अविद्या रूप कारण के ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने से उसका कार्य हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध निवृत्त होता ये ये ग्रंथी है ये ये ग्रंथि भेदन है ये श्रुति का अभिप्राय है और भाष्यकार भगवान ने हृदय ग्रंथि पदार्थ को जो बुद्ध्याश्रित बताया उसका अभिप्राय बता रहे टीकाकार कि भाष्यकारियंच भाष्यकारीच बुद्ध्याश्रय्विधान अहंकार विशेषणन अविद्यादेव्यावहारिकप्राए कहते हैं भाष्यकारीय भाष्यकार्यने भाष्यकार का अभिधानम यानि कथनम भाष्कर भगवान के द्वारा जो ये कथन हो रहा है क्या बुद्धियादि आश्रयत्व तो अभिधानम हृदय ग्रंथि पदार्थ में बुद्धिया बुद्ध्याश्रयत्व तो अभिधान हृदय ग्रंथि बुद्ध्याश्रित हैं ये जो कथन हुआ भाष्कर भगवान का ये इस अभिप्राय से है कि अहंकार विशेषणत्व अविद्यादेर व्यावहारिक अभिप्रायण तो अहंकार विशेषणत्व में अहंकार शब्द अंतकरण का ही एक अंश होने से अंतकरण रूप सामान्य का वाचक समझना विशेष के वाचक शब्द का प्रयोग सामान्य के लिए है इसलिए अहंकार शब्द से लेना अंतकरण तो अहंकार विशेषण का अर्थ निकलेगा अहंकार अंतकरण विशेषणिद्यार अविद्या शब्द से यहाँ पर लेना कार्य अविद्या कर्म उपासना ये जो दो विद्याएं बताएं न परा अपरा अपरा विद्या को अविद्या भी कहा जाता है विद्यांचा विद्यांश स्त वेद भयं से इसमें अविद्या शब्द का अर्थ कर्म है वो भी जन्म का निमित्त है तो अविद्या और आदि शब्द से अविद्या का तो अर्थ निकला कर्म और आदि शब्द से लेना काम जो जन्म का निमित्त है अविद्या काम कर्म तो ये जो अविद्यादि हैं, इनका यानि कर्मादि का अंतकरण आश्रितत्व तो कथन जो है भाष्कर भगवान के द्वारा किया गया वह इस अभिप्राय से हैं कि वे व्यावहारिक सत्य हैं व्यावहारिक अभिप्रायण तो उनमें पारमार्थिक सत्यव नहीं है अपितु व्यावहारिक सत्यत्व हैं ये दिखाने की दृष्टि से ये बताया गया अविद्यादि को बुद्धियात तो इसलिए लिखा कि भाष्यकार्य बुद्धियान तो अहंकार विशेषणेर व्यावहारिक तो व्यावहारिक सत्ता वाले ये हैं जब तीन सत्ता अलग अलग करते हैं पारमार्थिक सत्ता वो तो चेतन मात्र की आत्मा की है व्यावहारिक सत्ता है जागृत पदार्थों की और प्रातिभाषिक सत्ता है स्वप्नादि की स्वप्नोरादि शब्द से रज्ज सर्प सुक्ति का रजत ये सब है प्रातिभाषिक उन प्रातिभाषिक पदार्थों की अपेक्षा विशिष्ट हैं ये अविद्यादि ये दिखाने के लिए बुद्धिश्रय कह दिया काम को कर्म को हृदय ग्रंथि पदार्थ को और आत्माश्रयत्व अभिधानंच आत्मनो निर्विकारत्व अभिप्रायम। तो कहा वस्तु तो अविद्या तो चित्तंत्रा पद का अर्थ करते समय बताया चेतन विषयक हैं और चेतन आश्रित हैं चेतन है आत्मा तो आत्मा में भी कल्पित है ना? इसलिए अविद्या का आश्रय तो आत्मा को ही बताना चाहिए था बुद्धि आश्रय क्यों कहा अविद्या को तो कहते हैं आत्माश्रयत्व अभिधानम ये जो कहा कि न तू आत्माश्रय बुद्धिया न तू आत्माश्रय भाष्य में आया था न कि ये काम बुद्धियाश्रय है आश्रय नहीं है तो आत्माश्रयत्व का निषेध जो किया गया जबकि ये सब के सब कल्पित होने से अधिष्ठान तो एक ही है आत्मा सबका तो आत्माश्रित ही हुआ आत्मा आत्मा में ही आरोपित हुए तो आत्माश्रय क्यों कहा भाष्यकर ने तो कहते हैं आत्मानाश्रयत्व अभिधान आत्मनो निर्विकार्व अभिप्रायम कि तत्वतः आत्मा निर्विकार है और यदि कामादि को आत्माश्रित कहेंगे तो आत्मा कामादि विकारग्रस्त होगा तो आत्मा में ये आरोपित हैं तत्वत आत्मा निर्विकार ही है ये दिखाने के लिए न तो आत्माश्रय ये भाष्कर भगवान ने कहा है और बुद्ध कहा का मतलब वे व्यावहारिक सत्ता वाले हैं ये दिखाने के लिए और बाधित अनुवृत्ति प्रकटार्थे प्रादर्शी जीवन मुक्तिर् न विरुद्यते तो ये कहते हैं यदि ब्रह्मज्ञान से अविद्यादि का आत्यंतिक उच्छेद होगा ग्रध ग्रंथि का तो बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य नहीं रहेगा तो आत्मा बिल्कुल फिर निर्विशेष अव्यवहार्य स्थिति में होगा तो जीवन मुक्ति कैसे सिद्ध होगी ये जो आक्षेप जीवन मुक्ति के अभाव प्रसंग की आपत्ति वेदांत मत में आती है उसका निराकरण टीकाकार कहते हैं हमने एक प्रगतार्थ नाम का ग्रंथ लिखा है ये भाष्य पर उपनिषदों के भाष्य पर टीका लिखने से पहले उन्होंने प्रा प्रगटार्थ नाम का ग्रंथ लिखा है और उस प्रगतार्थ ग्रंथ में बाधित अनुवृत्ति से जीवन मुक्ति की सिद्धि का भी वर्णन किया है उसे वहीं पर देखें टीकाकार कह रहे हैं कि बाधित अनुवृत्तिश्च प्रगटार्थे प्रादर्शी यानी अस्मा भी प्रादर्शी हमारे द्वारा प्रगटार्थ नामक ग्रंथ में बाधित अनुवृत्ति के द्वारा जीवन मुक्ति का निरूपण किया गया है उसे वहां पर देखें इति जीवन मुक्ति न विरुद्ध थे इस प्रकार ये जो हृदय ग्रंथी शब्द का अर्थ भाष्य में हुआ था अविद्यावासना प्रचयो बुद्ध्याश्रय काम नात्माश्रय इत्यादि भाष्य पर जो टीका थी इसका विचार हुआ आगे का भाष्य है उस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं छिद्यते सर्वसंशया इसका भाष्य बाकी यहाँ